IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह श्रृंखला खेलें खेल आज का खेल है चिड़िया उड़ हेलो बच्चों हेलो फ्रेंड्स जी अंकल जी का मतलब अंकल गेम वेरी गुड तो मैं अंकल जी आपको खिलाऊंगा एक नई गेम चिड़िया उड़ आप लोग तैयार हैं यस वेरी गुड यह हुई बात सो हैवी गो ठीक है इसके लिए आप सब लोग एक घेरे में बैठ जाओ एक सर्कल में बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बस बस बस बस ठीक है ठीक है ठीक अब अब सब लोग अपने हाथ की एक उंगली यहां जमीन पे ऐसे सामने रखो नीचे रखो नीचे रखो ठीक है अब हमने जो भी उड़ने वाली चीज है अगर मैं कोई सी उड़ने वाली चीज का नाम लूंगा तो आपको अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाना है मान लीजिए मैंने कहा चिड़िया उड़ तो चिड़िया उड़ती है तो आपको हाथ ऐसे ऊपर उठाना है और अगर ऐसी चीज का मैंने नाम लिया जो कि उड़ती नहीं और आपने हाथ उठा दिया तो आपको उस चीज को आवाज के जरिए सबके सामने बयान करना है ठीक है लेकिन मैं जो भी नाम लूंगा वो किसी पशु या पक्षी का ही नाम होगा ठीक है आपको ऐसी आवाज निकाल के बताना होगा तो अब हाथ फिर से रखो सामने तैयार हो तैयार है तो सबसे पहले चिड़िया उड़ कौवा उड़ तोता उड़ चील उड़ कबूतर उड़ खरगोश उड़, उड़, उड़ ये किसने हाथ ऊपर उठाया चलिए अब आपको हमें ये बताना होगा कि खरगोश दिखने में कैसा होता है बताइए आप बताइए खरगोश दिखने में कैसा होता है होता। सफेद रंग का होता है सफेद रंग का खरगोश होता है अच्छा खरगोश कैसे खाता कट कट कट कट कट कट कट बड़ी जल्दी-जल्दी खाता है ना खरगोश कभी घर के ऊपर चढ़ जाता है मेरे खरगोश घर के ऊपर चढ़ जाता है नहीं चढ़ पाते हो आप अच्छा और खरगोश के कान कैसे होते हैं लंबे और ता... मैं इतनी बात तक क्यों चटपटा अच्छा अब हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे हुँ? ठीक है आप लोग तैयार हैं चिड़िया उड़ तोता उड़ बकरी उड़ ये किस-किस ने तीन लोगों ने हाथ ऊपर रखा बकरी के अच्छा अच्छा अच्छा आपने गलती की बकरी की आवाज निकाल के बताइए अब मैं मैं मैं ने <laughs> ने अच्छा बकरी जो है वो शाकाहारी जीव है या मांसाहारी जीव शाकाहारी हम्म मतलब बकरी जो है वो वनस्पति को खाती है घास खाती है ठीक है ना अच्छा बकरी का दूध बहुत पौष्टिक होता है बहुत अच्छा होता है ये आपने पिया अच्छा देसी एकदम अच्छा बहुत अच्छा तो जोरदार ताली बजाइए इनके लिए अब हम इस खेल को आगे बढ़ाएंगे ठीक है हम चिड़िया उड़ उड, तोता उड़ बकरी उड़ उड, मैना उड़ उड, उड, कबूतर उड़ उड, गाय उड़ उड। ये किसने ये दो ने दो ने दो ने सनी ने फिर आध ऊपर खड़ा किया अब गाय की आवाज कैसी होती है मां अच्छा गाय हमें क्या देती है दूध दूध देती है वेरी गुड तो अब हम इस खेल को आगे बढ़ाएंगे ठीक है चिड़िया उड़ तोता उड़ बकरी उड़, उड़, उड़ कबूतर उड़, उड़ गाय उड़ मैना उड़, उड़, उड़, उड़ शेर उड़ ये किसने बताया ये शेर की आवाज अब कौन निकालेगा आपने हाथ उठाया था अरे <laughs> बाप रे बाप हम सब डर गए अच्छा शेर को जंगल का क्या कहते हैं राजा अपने शेर अपने बच्चों को बाहर जंगल में छोड़ देता है क्योंकि वो अपने आप शिकार करें जी इसका मतलब इंडिपेंडेंट होना सीखें तो धीरे-धीरे आप भी इंडिपेंडेंट बनेंगे ना तो अब हम फिर से खेल को आगे बढ़ाएंगे हम चिड़िया उड़ तोता उड़ बकरी उड़ उड, कबूतर उड़ उड, गाय उड़ मैना उड़ शेर उड़ बत्तख बतख बत्तक गुदती है क्या वेरी गुड अच्छा बत्तक कैसे करती है क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक क्वैक चिड़िया घर में गई थी मैंने बत्तक देखी अच्छा चिड़िया घर में बत्तक देखी थी आपने वेरी गुड फाटनी तरफ को सकते हो चिड़िया उड़ तोता उड़ बकरी उड़ कबूतर उड़ गाय उड़ मैना उड़ शेर उड़, उड़ बत्तख उड़ गधा उड़ <laughs> किसने हाथ किसने हाथ उठाया ये किसने हाथ उठाया <laughs> मैंने हाथ उठाया था अच्छा अच्छा गधे गधे की आवाज कौन निकाल सकता है यहां पे बताओ अच्छा निकाल के बताओ भैंचू भैंचू भैंचू भैंचू बच्चों ये गेम होती है यही खत्म उमंग सुनने वाले सभी प्यारे-प्यारे बच्चों आप भी इस खेल को अपने घर पे खेल सकते हैं जिसे हम कहते हैं चिड़िया उड़ तो आप भी खेलिए और ढेर सारे मजे कीजिए चिड़िया उड़ अभी आप सुन रहे थे ये खेल कार्यक्रम कलाकार बावला कोचर और बच्चे धुन्यंकन बटी लैंगलिंगडो निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका ओनियल आलेख निर्माण निर्देशन तथा ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी